सुफेद सांप बहुत दरसा पहले एक रहम दिल बादशा जो दिलों पर हुकूमत करता था सब उससे मोहब्बत करते थे पर कोई एक था जो जानता था कि सल्तनत में ये सब कुछ जादू से हो रहा है हर रात खाने के बाद उसे एक भरोसे मंद गोलाम के जरिए एक पकवान की सरबराही की जाती थी वो होलाम भी नहीं जानता था कि वो पकवान क्या है। एक दिन उसने जानने का फैसला किया। इसने पकवान को खोला और एक सुफेद सांप देखा, जिसे मारकर पकवान बनाया गया था। उसने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। तब उसने खिड़की के बाहर की आवाज सुना कि चुड़िया मलेका की अंगूठी खोजाने के बारे में बात कर रहे थे। और उसे काटकर अंगूठी निकाल ली और मल्लेका को दे दी। बादशाह ने उसे पूछा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? जहाँ पना, मुझे घोड़ा और सफर खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं दुनिया देखने के लिए कुछ फासले तय करना चाहता हूँ। अब उसके पास जानवरों की बातें सुनने की ताकत थी। वोलांग खुशी से सव कि हमें पैसा हारा मरना पड़ रहा है। एक रहम दिल होलाम मछलियों को उठाकर पानी में डाल देता है। हम तुम्हें याद रखेंगे और तुम्हारी बात किस्मती का बदला लेंगे। होलाम अपना सफर रास्ते पर जारी रखता है। जब वो एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और रास्ते पर चींटियों के पहाड़ के बाह तू अपने भारी टापों से बेरहमी से हमारे लोगों को रौंद कर चले जा रहा है क्या तुझे इसका इल्म नहीं है हम तुम्हें याद रखेंगे एक अच्छा मोर दूसरे का मुस्ताहिक होता है जब वो दो बूढ़े कमों के पास आता है जिन्होंने नौजवानों को अपनी बचाव के लिए दूर फेंक दिया वे नौजवान हौसे � हम कितने मजबूर जुहे हैं हमें खुद समंतकेल होना चाहिए और अब हम उड़ नहीं सकते यहां भूखे पड़े रहने के अलावा कर भी क्या सकते हैं गुलाम खड़े से उतरकर तलवार की सरी उनकी मदद करता है वो तीनों कवे सरगर्म और मुतमाई हो जाते हैं वो भूखे थे और गुलाम की तरफ देखते हैं हम तुम्हें याद रखे� वो एक बड़े शहर में पहुंचता है, जहां बादशाह का सवार भीड़ के आगे ऐलान कर रहा होता है। बादशाह की बेटी को शहर चाहिए, जो कोई भी उसका हाथ थामना चाहेगा, उसे सख्त आत्माईश्री गुजरना होगा, और अगर वो नाकाम रहा, तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ हो बैठेगा। वो होलाम महल के बाद में पहुंचतर बा� اور بادشاہ سے ملتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں غلام کو کشتی میں بٹھا کر بیچ سمندر میں لے جائے جاتا ہے بادشاہ بھی ایک بڑی کشتی میں ساتھ آتا ہے بادشاہ اپنے انگوٹھی پانی میں کر شرط کا اعلان کرتا ہے اگر تم انگوٹھی کے بغیر پانی سے باہر آئے تو تمہیں بار بار لہروں کے حوالے کر کے بہت ہی سخت سزا دی جائے گی हैरतजदा और बी सहारा गुलाम खड़ा रहकर पानी के अंदर देखता है। तब ही तीन मजलियां सतह पर आकर उसके हाथों में मिशल बांधकर मुस्तुरा कर चली जाती हैं। गुलाम उस मिशल की रोशनी में अंगूठी तलाश करता है और खुश हो होकर बादशाह को पेश करता है। मगर शहजादी गुस्से में होती है और दूसरी शर्त उसे श गुलाम को बाग में ले जाती है, जहां उसने दस पूरी बाजरे की दानी, शबनम की तरह हर तरफ भीखेरे होते हैं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले ये तुम्हें चुनकरी कत्था करने होंगे। इसमें से एक दाना भी नहीं छूटना चाहिए। दानों को देखकर गोलाम ना उम्मीद और शिकस्ता होकर बैठ जाता है, और अपनी वो आंखें खोलता है तो उसकी नजर दस बाजरे से भरी बोरियों पर पड़ती है और चींटियों के बादशाह की कयादत में हजारों चींटियों को देखता है खुशी से वो शहजादी की तरफ देखता है जो यह देखकर हैरान ज्यादा है मगर मुतमाइन नहीं है इस पर भी किसी तरह शहजादी का दिल नरम नहीं होता एक शर्त और मेरे लिए जिंदगी के पेड़ से सुनहरा सेब लेकर आना होगा गुलाम हक्का बक्का होकर सुनहरे सेब की तलाश में सल्तनत से निकल पड़ता है वो कई दिनों तक बेमकसद सफर करता है वो जानता ही नहीं कि जिंदगी का पेड़ कहां है वो थक जाता है उसके जूते फट जाते हैं वो एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला और एक सुनहरा सेब उसके पेट पर रखा है हम वही तीन जवान कौवे हैं जिन्हें तुमने भूख से बचाया था अब हम बड़े हो गए हैं और हमने सुना है कि तुम्हें सुनहरे सेब की तलाश है हम मुड़कर समंदर के पार दुनिया के आखिर में पहुंचे जहां जिंदगी का पेड़ खड़ा था और तुम्हारे लिए सुनहरा सेब ले आए वह वो सेब को दो हिस्सों में काट कर खाती है वो दोनों शादी करके हमेशा खुश रहते हैं